वो आप लोग भी इस लड़की को ढूंढ रहे हैं क्या एवी ने अपने लगी पहले तो मंदर आओ। ने जल्दी से उसका हाथ कमरे के भीतर खींच लिया और फिर दरवाजे में लॉक लगा दिया एवी अंदर आकर सोफे पर बैठ गया स्वाति ने उसके हाथ से फोन छीन कर उसमें नजर आ रही फोटो को देखना शुरू कर दिया कुछ सेकंड तक फोटो देखने के बाद स्वाति अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहा नहीं ये नहीं है हम इसको नहीं जानते कहाँ से मिली ये फोटो आपको कौन है ये लड़की ये तो इंडियन लग भी नहीं रही एशिया की ही है लेकिन इंडिया नहीं है अरे आप लोगों ने मुझे बताया था ना कि आप लोग किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगा कि शायद ये ही हो आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी इसलिए ये फोटो दिखाया नहीं तुमने अभी कहा कि आप लोग भी इस लड़की को ढूंढ रहे हैं क्या ये भी का मतलब क्या है कोई और भी है क्या जो इस लड़की को ढूँढ रहा है लेकिन ये है कौन फोटो कहाँ से मिली तुमको विकनाथ ने कंफ्यूज होते हुए कहा वो कल रात को मैं अपने फ्रेंड के घर गया था ना सोने के लिए तो वहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड को आप लोगों के बारे में बताना शुरू किया तो उसने ही मुझे इस लड़की की फोटो दिखाते हुए बताया कि कुछ दिन पहले कुछ लोग इस लड़की को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे उसने मुझे बताया कि थाईलैंड के कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप था वो लोग इस लड़की को खोजते हुए यहाँ आए हुए थे उन स्टूडेंट्स ने बताया था कि ये लड़की उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी वो लोग कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे थे ये लड़की ऑकलैंड नेशनल बिजनेस कॉलेज से कॉलेज की स्टूडेंट है ये थाईलैंड से है इसके फ्रेंड्स ने बताया था कि ये लड़की रिसर्च के किसी काम से लैंडिंग आइसलैंड आई हुई थी वो अकेले ही यहां आई थी लेकिन फिर कभी लौटी नहीं रिसर्च करते करते उसे क्या हुआ वो कहाँ गई कुछ खबर नहीं आज तक उसका कुछ पता नहीं चला फिर आगे एवी ने बताते हुए कहा यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन पर इस लड़की के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है और पुलिस अपने तरीके से इसे ढूंढ भी रही है लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं लग सका है चूंकि आप लोगों ने मुझे बताया था कि आप भी यहां पर किसी लड़की की तलाश में आए हुए थे तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार आपको भी ये फोटो दिखा दूं, क्या पता आप भी इसी लड़की को ढूंढ रहे हो मैंने सोचा आपकी मदद हो जाए और कुछ नहीं था सीरियसली यही बात है आपको नहीं पता कि हम लोग इंडिया से आए हैं आप हमें थाईलैंड की लड़की की फोटो दिखा रहे हैं उससे हमारा क्या कनेक्शन हो सकता है स्वाति ने ए की तरफ संदेह की दृष्टि से देखते हुए सवाल किया नहीं नहीं आप समझे नहीं दरअसल बात यह है कि यहाँ ऑकलैंड पर कभी कोई गायब नहीं होता है खास तौर से ये लैंडिंग आइलैंड पर तो कभी नहीं यहाँ किसी का गायब होना बहुत ही रेयर है इसीलिए मुझे लगा शायद एक ही लड़की गायब हुई है ए ने अच्छे से स्वाति को एक्सप्लेन किया ठीक है ठीक है तुम तो ऐसा करो इस लड़की की फोटो मुझे भी शेयर कर दो और अगर हमें कहीं ये मिल गई तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे अरे सर छोड़िए अब अब आप इसे नहीं जानते तो कोई बात नहीं भूल जाइए इसे आई एम सॉरी सर मैं तो बस आप लोगों को हेल्प करना चाह रहा था एक्चुअली सर मैं थोड़ा ज़्यादा सोचता हूँ ना इसलिए मैंने सोचा कि आपकी हेल्प कर दूँ ठीक है ठीक है विक्रांत ने बात बदलते हुए कहा तुम ये बताओ कि यह लड़की गायब कब हुई एक हफ्ता हो गया सर और इसके फ्रेंड वगैरह तीन चार दिन पहले आए थे इसे ढूंढते हुए ठीक है विक्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा तुम फोटो दे दो मैं बताऊँगा अगर कहीं मिली तो ओके सर थैंक यू ए ने तुरंत ही विक्रांत को फोटो शेयर कर दिया और फिर वो उठकर कर यहाँ से जाने लगा अच्छा अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं कॉल करूंगा तुम्हें आ जाना तुम। तो। विक्रांत ने जाते जाते ए से कहा हाँ हाँ सर तुरंत तुरंत आ जाऊँगा एमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर उसने बड़ी शालीनता से दरवाज़ा बंद किया और यहाँ से निकल गया उसके जाते स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा ये हमारे काम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है और थाईलैंड की लड़की की फ़ोटो दिखा रहा है हमें विक्रांत ने अपने फ़ोन में उस लड़की की फोटो को ध्यान से देखते हुए कहा लड़की जितनी खूबसूरत होती है उसके पीछे मिस्ट्री भी उतनी ही बड़ी होती है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आज के दिन का डुप्लीकेट टास्क बहुत अजीब सा हुआ था विक्रांत को टूर गाइड एवी का बिहेवियर भी काफ़ी अजीब सा लग रहा था लेकिन जब थोड़ी देर तक विक्रांत ने उसके बारे में सोचा तब उसे कुछ समझ में आया चूँकि एवी को पहले ही पता था कि विक्रांत और स्वाति यहाँ पर किसी लड़की के तलाश में आए हुए हैं ऐसे में जब उसे उस थाई लड़की के गायब होने के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही विक्रांत को इसके बारे में बताने के लिए चला आया उसे लगा कि शायद वो विक्रांत की मदद कर रहा है लेकिन जब गाइड को ये पता चला कि वो जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है उसे तो विक्रांत जानता भी नहीं है तो फिर वो थोड़ा असहज हो गया और उसे डर लगने लगा कि कहीं विक्रांत उसे गलत न समझ बैठे इसी वजह से वो लास्ट में काफ़ी अजीब बिहेवियर करने लगा था वैसे जिस डेट को वो थाईलैंड वाली लड़की गायब हुई थी उसके आस ही नैना यहाँ लैंडिंग आइलैंड पर दिखाई पड़ी थी लेकिन फिर भी विक्रांत को एक बार भी ये नहीं लग रहा था कि उस लड़की का नैना से कोई कनेक्शन रहा होगा क्योंकि थाईलैंड वाली लड़की तो स्टूडेंट थी उसका भरा नैना से क्या कनेक्शन हो सकता है इसके साथ ही जब वो गाइड ए वी यहाँ से गया तो फिर उसके बाद विक्रांत को सिर्फ इकतीस पॉइंट ही मिले थे जो कि ज़ाहिर तौर पर कम ही थे इस वजह से विक्रांत को और ज़्यादा यकीन हो गया था कि नैना का उस लड़की से कोई कनेक्शन नहीं होगा इसी वजह से विक्रांत ने ना तो ए की बातों पर ज़्यादा गौर किया और ना ही उस थाईलैंड वाली लड़की के बारे में ज़्यादा सोच विचार किया क्योंकि इस वक्त विक्रांत का पूरा फोकस सिर्फ नैना पर था और वो किसी और जगह ध्यान लगाकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था इस वक्त विक्रांत और स्वाति दोनों अलग अलग टेबलेट पर सर्विलांस वाले वीडियो को देख रहे थे वैसे तो सर्विलांस वीडियो को चेक करना बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन चूंकि विक्रांत और स्वाति को वो टाइमिंग अच्छे से पता था जब नैना यहाँ आइलैंड के कैफे में बैठी हुई दिखाई पड़ी थी इस वजह से उन्हें वीडियो फुटेज खंगालने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी ये लोग ठीक उसी समय का वीडियो देख रहे थे शॉपिंग स्ट्रीट में जगह जगह पर लगे कैमरे के फुटेज से नैना जगह, जगह जगह पर दिखाई पड़ रही थी इस फुटेज को देख पता लग रहा था कि नैना इस शॉपिंग स्ट्रीट में इस डायरेक्शन से आ रही थी स्ट्रीट के अंदर आने के बाद वो सीधे ही वहाँ बीचों बने कैफे में पहुँच गई ये कैफे शॉपिंग स्ट्रीट के ठीक बीच में स्थित था कैफे में घुसने के बाद वहां पर वो तकरीबन दो घंटे तक बैठी रही उसके बाद वो कैफे से बाहर निकलती है और वेस्ट डायरेक्शन में निकल जाती है वेस्ट डायरेक्शन में जाते हुए वो थोड़ी देर तक दिखाई पड़ती है और फिर उसके बाद अचानक से गायब हो जाती है अगर इस शॉपिंग स्ट्रीट के वेस्ट साइड में आगे बढ़ते जायेंगे तो फिर ये आगे जाकर एक क्रॉस रोड जंक्शन पर मिलता है अभी तक विक्रांत और स्वाति को वीडियो में जितना दिखाई पड़ा था उसके अकॉर्डिंग नैना वेस्ट डायरेक्शन में अब तक जाती दिख रही थी जब तक वो गायब नहीं हो गई क्योंकि विक्रांत और स्वाति एक दिन पहले इस गली के कई चक्कर लगा चुके थे और उन्हें इसके बारे में सब कुछ पता लग चुका था ऐसे में उन्हें इस सर्विलेंस वीडियो को देखकर सब कुछ बड़े आराम से समझ आ रहा था ये स्ट्रीट ईस्ट डायरेक्शन से शुरू होकर वेस्ट की तरफ जा रही थी लेकिन वेस्ट की तरफ बहुत आगे जाने के बाद एक क्रॉस रोड आता है और अगर उस क्रॉस रोड को पार करके भीतर वेस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आगे जाकर आईलैंड का जंगल शुरू हो जाता है चूंकि यहाँ का मौसम थोड़ा अलग तरीके का होता है और ये एरिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इस वजह से यहाँ पर रेन फॉरेस्ट भी होते हैं और ये रेन फॉरेस्ट में जमीन पर भी बहुत नमी होती है इस वजह से यहाँ पर इंसानों का रहना मुश्किल है ज़्यादातर एरिया में दलदल दल जैसी स्थिति होती है क्रॉस रोड पार करने के बाद वेस्ट डायरेक्शन वाले रोड पर कुल दस शॉप थी इन दस शॉप में से छ तो खाली पड़ी हुई थी यानि कि वहाँ पर कुछ कुछ था ही नहीं बाकी बची चार शॉप में से दो शॉप नहीं खुली थी और उनके शॉप में अभी सी कैमरा है इंस्टॉल नहीं हुआ था बाकी की बची दो शॉप में से एक शॉप हनी बी की थी उसके शॉप में सीसीटीवी टी वी कैमरा इंस्टाल था और उसी की रिकॉर्डिंग इन लोगों को मिल पाई थी बाकी दूसरी शॉप का कैमरा टूटा हुआ था क्रॉस रोड के बाद के रास्ते में से सिर्फ एक कैमरे की रिकॉर्डिंग विक्रांत को मिल सकी थी उसको विक्रांत ने ध्यान से देखा लेकिन उसमें से कुछ खास नहीं मिल सका उसमें नैना कहीं पर भी नज़र नहीं आए क्रॉस रोड के तुरंत बाद एक रोड लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही थी क्रॉस रोड से बाई तरफ जाने के बाद ये रास्ता लैंडिंग आइलैंड के पोर्ट की तरफ जा रहा था लेकिन इस तरफ भी नैना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था विक्रांत और स्वाति को फुटेज देखते देखते काफी रात हो चुकी थी अब तक स्वाति काफी थक चुकी थी और वो थककर आराम से सोफे पर लेट गई उससे अब बैठा भी नहीं जा रहा था लेकिन विक्रांत को अभी नींद नहीं आ रही थी वो अभी भी सीसीटीवी फुटेज खंग्राला में जुटा हुआ था वो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके बार बार फुटेज को देखने की कोशिश कर रहा था ज में ना तो नैना जंगल की तरफ जाते दिख रही थी और ना ही पोर्ट की तरफ जाते दिख रही थी ऐसे में काफी देर तक ये लोग कंफ्यूज होकर बैठे थे